नारायण नारायण चौबीस मार्च आज का विषय गृहस्थी परमात्मा प्राप्ति के लिए साधन करें हमारा सत्य संतोष भगवान के पास है और उसे प्राप्त करने के लिए भगवान का प्रेम प्राप्त करना जरूरी है वह प्रेम हमें कैसे प्राप्त होगा इसका हमें विचार करना है वस्तुतः माता का अपनी संतान पर सहज स्वभाव से प्रेम होता है उसे अपने बच्चे पर प्रेम करने के लिए सिखाना नहीं पड़ता उसी प्रकार भगवान पर अपना प्रेम होना जरूरी है मनुष्य मनुष्य जन्म भगवान के के प्रेम की की प्राप्ति के लिए है। है, ईश्वर ने इतनी विशाल सृष्टि निर्माण निर्माण किंतु करने पर उसे, बहुत हर्ष हुआ। उसे ऐसा लगा कि इस योनि में जन्म लेने वाले को मेरा प्रेम प्राप्त करना संभव होगा और वह मुझे पहचान पाएगा ऐसी स्थिति होते हुए मनुष्य को भगवान के प्रति प्रेम स्वभावतः क्यों नहीं होता मनुष्य हमेशा प्रसन्नता के लिए प्रयास करता है इस प्रयास में उसे भगवान के प्रति प्रेम क्यों नहीं होता मुझे लगता है जिस ध्येय सिद्धि के लिए हम प्रयास करते हैं वह निर्धारित करने में हमारी कोई गलती होती ही होगी हमारा ध्येय ऐसा हो ही हो की जिसके कारण हमें शाश्वत आनंद आनंद प्राप्त करने में में सफलता होनी चाहिए वह इतने परिश्रम से भी न मिलता हो तो हमारा ही गलत है ऐसा कहने में हमें संकोच क्यों हो हमें गृहस्थी की तीव्र इच्छा होती है गृहस्थी की अनेकानेक बातें सुखदायक होगी ऐसा हमें लगता है और इसकी प्राप्ति के लिए हम रात दिन अपार प्रयास करते हैं वस्तु की प्राप्ति के लिए हमारे प्रयास वास्तव में इस वस्तु की प्राप्ति के लिए नहीं होते बल्कि उस वस्तु की प्राप्ति से जो आनंद हमें होता है उसके लिए होते हैं उस आनंद के लिए वह वस्तु हम चाहते हैं उस वस्तु से हमें संतोष होगा यह कल्पना नष्ट होनी चाहिए गृहस्थी में हमें संतोष ऐसा होगा ऐसा हमें लगता है यह कल्पना भी मिट जानी चाहिए जब तक गृहस्थी से संतोष की आशा हमारे मन में है तब तक हम भगवान के दास नहीं हो पाएंगे और हमें शाश्वत संतोष भी प्राप्त नहीं होगा भगवान हमें कहते हैं तुम संसार की आशा छोड़ दो मैं तुम्हें शाश्वत आनंद देता हूँ यह संसार की आशा गृहस्थी का यह आकर्षण लोभ आसक्ति प्रेम कैसे छूट पाएगा क्या गृहस्थी का प्रेम त्याग करने के सिवाय भगवान का प्रेम हमें प्राप्त ही नहीं होगा आज गृहस्थी का त्याग करने के लिए हम तैयार नहीं हैं गृहस्थी का त्याग न करते हुए भी भगवान के प्रेम में हम कैसे लीन हो पाएंगे इसका मार्ग संताने हमें दिखाया है संतों ने हमें दिखाया है इस मार्ग में हमें जाना जरूरी है जिस समय प्रकार एक जेब से पैसे निकालकर दूसरी जेब में रखते हैं उसी प्रकार गृहस्थी में स्थित हमारा मन हटाकर भगवत चरण में लीन करें उसी से संतोष है यदि हम चाहते हैं कि दीपक जलता रहे तो उसमें तेल डालना जरूरी है वैसे ही भगवान के प्रति निरंतर अनुसंधान रखने के लिए उनका नाम स्मरण निरंतर करें नारायण नारायण